मन <Sýst> संख्या चार के बाद अनुसैया के पद जयी सीता सुशील विनिता ऋषिपत में मन सुख बिकाई आशुषकाईन भूषण तैराई तनूतन अमल सुाये ऋषि बधू सरस मृदु नारी धर्म कछु प्याज बखानी मातृ पिता प्राताय तु मित्र प्रदश नुराजकुमारी दानी भरता वैदेय सदम सारीज सेवन तेई वीरज धर्म मित्र वरुनारी आपकाल पर ना। दी अति दी ना। की सारी वृद्ध रोग बस जड़धन हीना अंद बभी कोतिना ऐसे उपति कर किए अपमाना पाव जम्पुर दुख नाना के कई धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा जब पतिव्रता कार्य विधियाई ज पुराण संत सबकाी उत्तम के केस बस मन मही सकन उन पुरुष जग नाही मध्यम पर पति कैसे माता पिता पुत्र नि विजय सिंह धर्म विचार समुदूल रायी सोनिकृष्ट प्रिय सिकाई विनय अवसर भजते रह जोई सोई पति बंशत पर पतिरिकु रऊ नरक कल्प सत परई पर जन्म सतकोटि सुख न समुदत ही सम खोटी दिन श्रम नारी परम गति लाई पतिव्रत धर्म छानी पत व्रत फूल जन्म जहा सेवा हो पाई तरुणाई सहजय पावन नारी पति सेवत शुभ गतिलहई जशुभावत श्रुतचारि अजयू तुलसी कारी प्रिय सुन सीता तव नाम सुनरी नारि पथ व्रतिकरणी कोई कान प्रिय राम काऊं कथा संसारित शिवर राम स्नान करें यह चित्रकूट से भगवान चले तो अत्र के आश्रम में पहुंचे अत्र ने भगवान का स्वागत किया और उनको तो आश्रम में ले जाकर उनकी पूजा की और स्तुत की स्तुत करने के बाद उनसे वरदान मांगा कि आपके चरणों में हमें अचल भक्ति प्राप्त हो हमारी बुद्धि मन कभी भी आपके चरणों को भूले नहीं इधर कहते हैं कि सीताजी ने क्या किया अनुसुईया जी के सीता जी के बीच में जो वार्ता हुई और जो उनका मिलना हुआ वो कैसे हुआ वो बताते हैं अनुसुईया के पद गह सीता, सीता जी ने अत्र की पत्नी अनुसुया जी के उनके चरण पकड़ करके और मिली बहुत सुशील विनीता बड़े सिंह के साथ में विनम्रता के साथ में सीता जी अनुसुईया जी से मिले जैसे अत्रि का नाम आने त्रिगुण रहित अत्रि है ऐसे ही अनसुया भी असुया नाम का एक दुर्गुण है असुया जब किसी दूसरे व्यक्ति के गुण को गुण न देखे और उसमें भी दोष निकाले तो उसे असुया कहते हैं या दूसरे के दोषों को बढ़ा चढ़ा करके कहे तो भी असुया है जिसमें की यह न हो अन अनअसुया दो अनुया तब अनसुया हुआ मान जिस व्यक्ति में ऐसा दोष न हो उसे अनसुया कहेंगे तो ये दूसरों में दोष देखना बुद्धि का दोष है बुद्धि का दोष किसी व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है कि दूसरे के गुण में भी दोष देखती है या दोष देखती है तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके देखती है तो ऐसी जो बुद्धि है वो हो दुर्गुणी होती है और पर परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते की जो पत्नी जो है वो अनसुया है इसके माने है एक तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो धीरे धीरे करके तीनों गांवों से ऊपर उठे उनसे छुटकारा पावे और दूसरे वो अपनी बुद्धि को भी ऐसा रखे कहीं कहीं अन्यत्र दोष न देखे वैसे तो किसी के दोष दूसरे लोगों के दोषों को देखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल न उनको देखे न उनका मन में लावे और न उनका कथन करे लेकिन यदि कि किसी में गुण है और उन गुणों को भी गुण न मान करके दोष मान ले तो और बड़ा अपराध हो गया ऐसा व्यक्ति जो वो हो संसार में ही पड़ा रहता है राजदेश के ही चक्र में पड़ा रहता है इससे छुटकारा पा करके परमात्म को प्राप्त नहीं कर पाता इसलिए परमात्मवादियों को चाहिए कि वो इन से बचें। इसलिए शास्त्र में है यह है अत्रि या ऐसे बोलते रहते हैं अब देखते हैं एक अकाशी ये भी कह सकते हैं जो व्यक्ति अत्रिमन जैसे है जिनकी की बुद्धि अनुसुईया जैसी है भगवान उनके हृदय में हृदय रूप आश्रम में भगवान स्वयं ही आकर के पदार्थते हैं और उनका आदर भी करते हैं प्रेम भी करते हैं और तो भगवान का प्रिय पात्र बनने के लिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति संसार के राजदेशों से छुपकारा पावे और ये तामस राजस और जितने सात्विक जो दोष हैं उन सब से अपने आप को बचाने की कोशिश करे अनुसुईया के कभी गए सीता तो सीताजी जो है उनके अनुसुईया जी के चरण पकड़ती हैं, उनके पैर छूती है उनके पकड़ करके उनको वंदना करती है प्रणाम करती हैं। और ऋष पत्नी ऋष पत्नी मन भाई अनुसुईया उनके मन में बड़ा प्रसन्नता हुई कि सीता जी देखो कैसी सुशील हैं, कैसी विनम्र है ऐसे तो देख करके सीताजी को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता हुई आशीष दी निकट बैठ और उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद दिया और अपने पास बैठा अब इसमें अनुसुईया जी हैं वो देखो वर्णन करने में एक समस्या आती है कि एक ओर तो अत्रि और अनुसुईया दोनों भगवान राम और सीता जी इनको परम परमात्माई करके मानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं भक्ति का वरदान उनसे मांगते हैं लेकिन लौकिक व्यवहार जब उनके साथ चलता है तब वे ऋषि हैं वे ऋषि पत्नी है भगवान राम राजकुमार हैं, सीता जी राजकुमारी हैं। अब ये फिर उनको वंदना करते हैं ये उनके शक्ति हैं। वो हो तो ये ऋषियों की भी पूजा करते हैं। तो दोनों प्रकार उस प्रकार चलता है तो ये देखते हैं कि जब अप्रिमुनि ने भगवान से वंदना की प्रार्थना की तो भगवान ने चुपचाप सुनी और जब उन्होंने वरदान मांगा अप्रिमुन में की आपके चरणों में हमें भक्ति प्राप्त हो तो आगे कहीं ये नहीं देखते हैं कि भगवान ने कहा ये मस्त हो ऐसा नहीं बोलते तो था। था। था। कहीं कहीं बोला है भगवान ने ऐसे करके जैसे है कालभूषण जी जब भगवान से वंदना करते हैं प्रार्थना करते हैं तब भगवान कह देते हैं ये मस्त भगवान का कालभूषण कहते हैं कि हमें अनपायनी भक्ति दीजिए तो भगवान कह देते योग मस्त लेकिन जब भरद्वाज मन कहते हैं वाल्मीकि मन कहते हैं और अत्रि मुन कहते हैं प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति प्रदान करो तो भगवान चुप रह जाते हैं बोलते नहीं इनके सामने। अब देखो ये सब मर्यादा के अंतर की बात ऐसा नहीं है कि ये भगवान ने उनको वरदान दिया नहीं भगवान ने वरदान दिया लेकिन मानसिक रूप से अपने आंतरिक रूप से वरदान दे भी दिया और उन्होंने मान भी लिया अत्र भगवान के पीछे नहीं पड़े कि आपने योग तो अभी नहीं कहा है तो कहिए आप आपने अभी एवमस्त नहीं कहा मस्त तो नहीं कहते आप अत्र भी समझ गए कि देखो भगवान की भी अपनी इनकी मर्यादा है इन्होंने योग तो अपने मन में कह दिया बस उतना ही पर्याप्त है कोई मुंह से कहने की जरूरत नहीं है आपने क्योंकि फिर इनकी लीला में बाधा पड़ती है लीला में मानवीय शरीर धारण किए हुए हैं तो वो मनुष्य की जिस प्रकार से कार्य करने चाहिए उस प्रकार से भ्रमण करते जाते हैं इसी प्रकार ऐसी अनुसुईया जी की सीता जी की भी बात उसी प्रकार से वही संबंध है। तो अब अनुसुईया जी किस प्रकार से व्यवहार करती हैं, तो एक ऋषि पत्नी की तरह से एक राजकुमारी को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए उस प्रकार से करती है और यहां पर अनुसुईया जी ने सीता जी को कुछ शिक्षा भी दी है वो जो शिक्षा दी है वो भी इस बात की सूचना है कि ऋषि पत्नियों को चाहिए कि वो भी स्त्रियों को जो समाज में पारिवारिक स्त्रियां हैं उनको इस प्रकार से शिक्षा दें उनका धर्म है इस प्रकार के तो उनके धर्म को अनुसुईया जी के धर्म के कर्तव्य का उल्लेख करने के लिए इस प्रकार का प्रसंग लाए नहीं विवाह में परिवार में तो ऐसा होता है कि समाज में लोग रहते हैं वो स्वभावता धीरे धीरे करके संसार में डूब जाते हैं विषयों में डूब जाते हैं धर्म से विमुख होने लगते हैं ये समाज का स्वभाव चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो अब इनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम विषयों का पुरुषों का भी है और ऋषि पत्नियों का भी है वो भी यही कार्य करें वो इन स्त्रियों को सबको समझावे कि देखो तुम्हारा धर्म क्या है कैसे रहना चाहिए ये उनको शिक्षा देती रहे तो ऋषि कैसे शिक्षा दे जैसे कि अंशुया जी ने दी यहाँ से सीख लिया देखो तो किस प्रकार से उपाय कहती है तो उन्होंने पहले तो अंशुया जी ने क्या किया की कि दिव्य वसन भूषण पहराए जेल के नूतन अमल सुहाये पहले जी ने सीता जी को दिव्य वसन आभूषण पहनाए कुछ वस्त्र पहनने के लिए दिए साड़ियाँ धोतिया भी पहनने के लिए और कुछ आभूषण पहनाए उसमें तुलसीदास जी ने नहीं कहा है लेकिन वाल्मीकि रामायण और दूसरी रामायणों में उस प्रकार से आता है कि जब अयोध्या से भगवान राम चलने लगे और सीता जी जी तैयार हो गयी चलने को तब भगवान राम ने कहा की अगर बंद चलना है तो फिर ये वस्त्र जो है ये तुम्हें और ये आभूषण इत्यादि तो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे इनको छोड़ो तो जी ने इनको छोड़ दिया त्याग कर लिया और सीता जी तो वैसे अपने जो है वो साड़ी वाली ड्रेस में इसमें जो कुछ भी पहने हैं वो भी उतारने लगी तो वशिष्ठ जी की पत्नी अरंधति वहीं भी उन्होंने मना किया तुमको नहीं त्यागने चाहिए इनको पह करके जाओ तो वो पहने हुई थी इस प्रकार से सीताजी के वस्त्र और आभूषण की रूपरेखा ऐसी थी यहाँ आकर के अपनी पत्नी ने अनुसुईया जी ने देखा कि इतने दिनों से जो वस्त्र पहनते चली आ रही हैं सीताजी वो अब पुराने हो गए हैं अटने लगे हैं मैले होने लगे हैं तो उन्होंने कहा कि तो देखो हम तुमको दिव्य वस्त्र देते हैं अब तुम ये वस्त्र पहनो और ये ऐसे वस्त्र है कि ये कभी मैले नहीं फटेंगे भी नहीं कभी ऐसे वस्त्र हम तुमको देते हैं तो दिव्य वसन भूषण परिराये और जे नित्य नूतन मन रोग नए साथ और अमन मन उनमें नये भी न लगे सुहाए और सुंदर भी देखने में लगे इस प्रकार के वस्त्र जो हमने सीता जी को दिए कहे ऋषि सरस मृद वाणी और वस्त्र दे करके ये वस्त्र क्यों दिए ये वस्त्र उनको जैसे अपना प्रेम प्रदर्शन करने के लिए अनुसुईया जी जो है वो हो जी को अपनी पुत्री की तरह से जैसे कोई माँ अपनी पुत्री को कोई वस्त्र इारी दे दे इस प्रकार से उन्होंने दिए भेंट में उस भाव से और फिर कई ऋषि मधु सर से और फिर अनुसुईया जी जो है वो हो बड़ी मृदुता साथ में बड़े प्रेमी के साथ में इस प्रकार की शिक्षा देने लगी नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी स्त्री धर्म क्या है वो सीता जी के बहाने ब्याज मे बहाना सीता जी के बहाने वो कुछ स्त्रियों के जो धर्म है वो अपने कहने लगे मैंने ये तो समझना चाहिए कि उन्होंने सीता जी में कोई दोष देखा तो उस दोष को दूर करने के लिए उनको कोई शिक्षा देने लगी हो ऐसा नहीं सीताजी तो वैसे ही परम पवित्र हैं और पतिव्रता हैं सब हैं लेकिन फिर भी उनके बहाने अन्य संसार को शिक्षा देने के लिए वो उपदेश देने लगे माने प्रकार का कहना ये है कि जैसे जी ने सीता जी को शिक्षा दी इस प्रकार की शिक्षा ऋषि को जो पाते हैं। है तपस्वनी है उनको चाहिए कि धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए समाज में अन्य को भी बीसी धर्म की शिक्षा देती रहे प्रेरणा देती रहे और ये स्त्रियों का धर्म क्या है वो भी इस प्रसंग में आ जाता है कि उनको क्या करना चाहिए तब ये कहती है नार धर्म क्या है माने पतिव्रता होना स्त्री का मुख्य धर्म है अब उसमें पवित्रता होने में यहाँ पर देखते हैं जिसे अभी पाठ कर गए तो आपने देखा होगा कि स्त्री को पवित्रता होने में तीन बाधाएं पड़ती हैं। उन तीन बाधाओं के निवारण के लिए वह उपदेश देती है एक तो यह है कि माता पिता भ्राता हितकारी वो कहती हैं कि देखो माता पिता और भ्राता ये सब ये भी स्त्री के लिए हितकारी हैं और मित्र प्रद सब राज राज सुनो राजकुमारी हे राजकुमारी सुनो वह सब मित्र प्रद है थोड़ा थोड़ा थोड़ा वो जैसे माता है पिता है पुत्री को पाल दिया बड़ा कर दिया विवाह कर दिया विवाह में कुछ उन्होंने धन संपत्ति दे दी और विवाह कर देने के बाद में उनका प्रेम धीरे धीरे घटने लगता है जो कुछ देना था से उन्होंने भी विवाह दिया तो माता पिता का इस प्रकार का है तो पुत्री को चाहिए ये कि वो विवाह के बाद अपने माता पिता और भाइयों से अधिक प्रेम नरक है ये है। अधिक प्रेम रखेगी तो उसके पात्र धर्म में एक बाधा ये भी है पहली बाधा जो है वो हो यदि उसने अपने माता पिता के पक्ष को ज्यादा पक्षपात किया ज्यादा प्रेम किया ज्यादा लगाव से रखा तो उसके धर्म में बाधा पड़ेगी इसलिए कहते हैं कि देखो दोनों की तुलना करके देखो एक तो अपने माता पक्ष की तुलना करके देखो और दूसरे पति पक्ष की जहाँ पर आ गए है उसको देखो तो ये कहते हैं कि अमित तो दान भरता वे दे पति है वो तो सर्वस्व दान कर देता है पत्नी को उसको जो जो कुछ पति का जो कुछ है वो सब पत्नी का है चाहे धन हो चाहे संपत्ति हो चाहे यश हो चाहे हो माने पत्नी का तो वो सब जो पति का है जो पत्नी का है वो कोई ऐसा थोड़ी तो उसके दूसरे लेकिन पिता के परिवार में पुत्री का ऐसा नहीं होता जो कुछ पिता का है सब पुत्री का ऐसा नहीं होता वहाँ वहाँ पर एक पाठ उसको मिलता है उसका एक भाग है पाठ वो ले सकती है अपनी करके देखो तो अब जहाँ पर इस प्रकार के दिखाई देता की तो दे पत्नी ऐसा है जिसने के सर्वोच्च तो तो तो तो दे दिया है थोड़ी दिन पत्नी सब पत्नी के नाम कर दिया उसके बाद में जंगल में निकल गया है ऐसे नहीं वो जो कुछ उसके पात्र है वो उसका है या पत्नी का है दोनों एक समाज है कोई ये नहीं कह सकता कि किसका है पत्नी का है कि पद का है तो कहते हैं अमित दान भरता रहम सुनार जो सेवन पे ही कहते ऐसी स्त्री भी यदि अपने पद की जो सेवा नहीं करती और उसे विरोध करती है तो उसके समान अधम कौन होगा नासमझ कौन होगा गलती कर रही है उस प्रकार से दूसरी बात यह है एक, एक प्वाइंट हो गया मान्य पात्र धर्म की रक्षा के लिए एक विचार के लिए करना चाहिए दूसरा यह है कि धीरेज घर में मृत्यु होना आपत्तकाल रखी चारी दूसरा पॉइंट ही है ये है कि आपत की आपत्ति काल जो है वो भी स्त्री के धर्म में बाधक बन सकता है कोई परिवार में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई तो उस विपत्ति के कारण से उसने जो है वो अपने पति को छोड़ दिया या उससे अलग होकर के जाकर कहीं रहने लगी विपत्तियाँ तो जो पड़ती हैं वो भी पाथिवन में बाधा डाल सकते हैं लेकिन यदि पतिवता स्त्री हो तो आपत्ति के कारण भी उसे अपने पति का भी साथ देना चाहिए इसलिए एक किस प्रकार के ये एक जो सुक्तिया हैं अपने संस्कृत के श्लोकों की उसी का अनुवाद तुलसीदास ने कर दिया की धीरज धर्म मित्र नारी धैर्य है धर्म है मित्र है और स्त्री है आपत्काल पर चारी आपत्ति काल में इनकी चार की परख होती है कि यदि आपत्ति काल में भी स्त्री पुरुष तो का साथ दे तो तो वो पतिव्रता है नहीं तो जब तक धन है संपत्ति है सारे सुख हैं तब तक, तक तो बाबाई खूब साथ में है और जब वो नहीं है तो विपत्ति तो में आपत्ति में उसको पति को त्याग करके चल देती है तो फिर उसका पारिप्रत कहाँ है उस समय पता चल जायेगा परीक्षा काल वो ऐसी है तो दूसरा एक पॉइंट तो ये हुआ कि अपने माता पिता का जो अत्यधिक प्रेम है उसके पात्रवृत धर्म में बाधक हो सकता है दूसरे जीवन में कभी न कभी विपत्तियां का संकट आ सकते हैं उस समय भी उसके पात्रव्रत धर्म में बाधा आ सकती है तो उसको भी ध्यान में रखें। तीसरी बात एक ये हो सकती है कि जो पुरुष है उसी में दोष पति में भी दोष हो तो पुरुष में दो प्रकार के दोष होंगे एक तो दोष ऐसे है जो जिस पुरुष ने पूर्वजन में भी कोई पाप करने किए हैं उनके कारण से वो दंड भूग रहा है इसमें प्राकृतिक दंड किसी पुरुष को प्राप्त हुआ है एक तो ये है और दूसरा ये है कि पुरुष कोई इस जीवन में अधर्म का कार्य कर रहा हो पाप कर्म कर रहा हो ये दो प्रकार के दोष प्रश्न में हो सकते हैं जैसे इसमें कहते वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति बीना अब देखो ये जितने भी दोष पुरुष बताए हैं ये सब पुरुष को अपने पूर्वजन के पापानुसार प्राप्त होते हैं वर्तावस्था तो सभी के आती है रोग बस कोई कोई ऐसे होते हैं कि पुरुष जो है जैसे कि पाण्डु रोग हो गया था उनको पाण्डु के पिता को पाण्डु रोग तो वो पिलिया रोग उनको सारी जिंदगी युवा काल में रहा उनको कोई कोई जड़ मूर्ख होते हैं बुद्धि इनकी काम नहीं करती ज्यादा और धनहिता कोई निर्धन गरीब होते हैं कोई अंधे हैं, कोई बहरे हैं, कोई क्रोधी हैं, कोई अत दिन दिन दरिद्री है कई उनको कोई उनमें पौष पुरुषार्थ ही नहीं है उत्साही नहीं है कोई शक्ति सामर्थ्य ही नहीं है ऐसे दिन है ये सब जितने भी दोष हैं ये उस पुरुष के अपने पूर्व कर्मों के को तो इस जीवन में भोगने पड़ रहे हैं तो ऐसे कोई तो स्त्री को चाहिए कि यह समझे कि पुरुष को ये सब अगर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं तो उसके साथ स्त्री ऐसा न करे कि उस पुरुष को और अधिक कष्ट दे उसके निंदा करे उसका अपमान करे ये उसे नहीं करना चाहिए उसके ऊपर दयाधार रखे यह समझे कि इस विचारे को किसी प्रकार के पूर्व जन्मों के कारण से अंधता अंधकारता रोग इत्यादि ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं अब जो भोगने पड़ रहे हैं सो इसे भोगने पड़ रहे हैं कम से कम हम उसका अपमान न करें ये स्त्री का धर्म लेकिन यहाँ ये उल्लेख नहीं किया कि यदि पुरुष ही घोर पापों में प्रभुत्व तो होने वाला हो तो उन पापों में प्रभुत्व तो होने वाले पुरुष का पृष्ठ स्त्री साथ दे। ऐसा उल्लेख नहीं है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक शब्दों को देखे हैं तो बहुत सी भ्रांतियां दूर होती हैं यदि पुरुष ये कहा गया यदि पापी पुरुष हो तो उसका क्या करना चाहिए चाहे पति हो चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो चाहे भाई हो पापी पुरुष को साथ नहीं देना चाहिए उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए पाप में यदि पाठी पुरुष की कोई सहायता करता है या पाप करने में कोई सहायता करता है तो फिर वो भी पाप का भागी बनता है ये तो शास्त्र के अनुसार है लेकिन जहां इस प्रकार की कोई कमी है व्यक्तियों में तो संसार में ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति में सभी दोष के कोई भी होगा रोगी होगा जड़ होगा धनीन भी होगा अंधा भी होगा डरा भी होगा, ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति कोई मन देव कर्म है किसी को कर्म दिखाई देता है कोई व्यक्ति को कोई इस प्रकार का है कि कोई निर्धन है कोई कोई दुर्बल है ऐसे कहीं कहीं किसी में कुछ किसी में कुछ अभी संसार में ऐसा तो पुरुष मिलना नहीं हो सब प्रकार का ही प्रकार से शक्तिशाली संपन्न सम्पन्न ज्ञानमान बुद्धिमान सब प्रकार, उस, दन्द, दन्द, दन्द, प्रकार तो हो तो कन्या कमिया से पुरुषपूर्ण होगी होगी और एक एक कमी कुछ एक भी कमी देखने को मिल गई तो स्त्री ने उसके साथ विरोध करना अपमान करना शुरू कर दिया तो पाचन पर जन चल सकता तो फिर परिवार की मर्यादा चल सकती क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को तो लेकर एक एक बात को तो लेकर के विरोध उत्पन्न होगा और कोई शांति नहीं रहेगी न कोई साधना होगी परिवार का भी अंतिम उद्देश्य परमात्मा ही है स्त्री पुरुष दोनों साथ रह के संयम पूर्वक रहे, रहे और उपासना आदि करते हुए साधना तपस्या आदि करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करें बस ये कोई पारिवारिक जीवन कोई इंद्री भगवान के मात्र के लिए खड़ी है की उसी में निर्माण में डूबा है और वो प्राप्त नहीं होता है तो व्यक्ति तो जो है फिर उपद्रो करने लगे इसलिए नहीं शांतिपूर्वक संयम पूर्वक रहे और लक्ष्य जो वो परमार्थ है उसको ध्यान में रखें <coughs> अब यहाँ एक पक्षी बात चल रही है एक पक्षी के माने स्त्रियों का धर्म बताया जा रहा है नारे घर में प्रति तो में खानी अब यहाँ क्रोध करना भी नहीं है अब इसकी जल्दी इसी बीच में उतावले होकर कहने लगे देखो स्त्रियों को धर्म भी बता दे क्रोधों में धर्म विधि बताए अरे जब पुरुषों के धर्म जहां आएंगे तो इससे ज्यादा बताएंगे स्त्री अनुचारी क्या स्त्रियों को तो केवल एक धर्म कितने पति उसकी प्राण बनी रहे पातिव्यता बनी रहे इतने ही बातों के लिए सारी बात करें पुरुषों के लिए तो हजारों धर्मेंगे कितने प्रकार की जितने भी आगे पीछे आप जितने देखेंगे सब धर्म किसके लिए है वो सब पुरुषों के लिए है जगह जगह क्षेत्रों बातों जितनी आएंगी सब उनके लिए स्त्रियों के प्रति भी पुरुषों का क्या धर्म है ये पदम पुराण में विस्तार सहित आया है नारद जी ने एक बार भगवान से इस प्रकार पूछ लिया की स्त्रियों के पुरुष का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए क्या करना चाहिए धर्म क्या है तो वहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन है वहाँ पर स्त्रियों के लिए ही पुरुषों का व्यवहार वहाँ पर भी इसी प्रकार के पुरुषों को भी स्त्रियों का आदर भाव रखना उनको उनके खाने पीने पहनने इत्यादि की शक्ति उनकी देखभाल करना और बहुत सी बातें जितनी है का आदर सत्कार रखना ये सब बातों वहाँ पर कई कई अंतरकार तो ऐसे ही अब यहाँ दूसरी बात तो ये हो गई कि गयी की वृद्ध रोग अंध बधिर और बधिर क्रोधी दी अति पीना और तीसरी इस प्रकार तीनों बातें हो गयी ऐसे उपज करके अपमाना नारी पाओ जम पर दुखनाना ऐसी प्रति अपमान करने से स्त्री जो है वो हो उसका परिणाम भी जो होता है जैसे धर्म का मार्ग छोड़ देने पर अधर्म में प्रवृत्त होने पर उसका दंड क्या है पाप पाप के फलस्वरूप दुख या नरक वही यहाँ पर नहीं है कोई नहीं था नहीं वही दंड जो है वो नरक की भागनी वो भी होती है तो ये तो पाचन धर्म ऐसी रक्षा करने की तीन बातें बता करके फिर कहते हैं एक धर्म एक व्रतनेमा कैसे स्त्री के लिए कई धर्म है एक ही व्रत है एक ही नियम है एक ही उसकी तपस्या है वो काय वचन मन पद पद प्रेमा अब जो ये सरल कर लिया स्त्री के लिए हजारों धर्म नहीं बताए, एक कई धर्म बस छुट्टी स्त्री फर्म से सब साधना उसी में हो गई कैसे काय वचन मन पद पद प्रेमा मन बाणी और कर्म से अपने पद के पद में चौड़ा में प्रेम रहे उसी में वो समर्पित रहे आदि कहते हैं की स्त्रियाँ पुरुषों के पुरुष महती पतिव्रता होती है लेकिन पतिव्रता सभी समान तो नहीं होंगी दुनिया में तो उनका विभाजन करके दिखाते हैं उत्तम मध्यम कौन है तो कहते हैं जग पवित्रता चार चार विधि आई कहते संसार में चार प्रकार की पतिव्रता स्त्रियाँ होती है वेद पुराण तंत्र सब कहानी मान